श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सैतीस पाँच जून अठारह सौ तिरासी गुरु शिष्य संवाद शाम हुई मंदिर में आरती हो रही है बारह शिव मंदिरों तथा श्री राधा कांत के और माता भवतारिणी के मंदिर में शंख घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री राम कृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे चारों ओर घना अंधकार है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 वही बरामदे में बिछाई गई है श्री रामकृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं अमुक को दर्शन मिले हैं परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता मणि इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विरासतें हैं श्री रामकृष्ण देखो मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील की झील को ले चलोगे वहाँ चारा फेंक दो मछलियाँ आकर उसे खाने लगेंगी। आहा मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मारूपी मछली खेल रही है उसी तरह लम्बे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएँ कर चुका वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो रोते रोते आँसुओं की झड़ी लग जाती थी मड़ी जब आप ही इतनी साधनाएँ कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर देंगे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 मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं